आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट मेरा गांव मेरा इस कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का एवं ग्रामवासियों का बहुत बहुत स्वागत है और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ हैं शशि के ठाकुर जो पटना से बता हैं और उनका एक एनजीओ है और साथ ही साथ वो एडवोकेट भी ये भी काम करते हैं साथ ही साथ और इनका जो एनजीओ है उसमें खास एक प्रोजेक्ट जिसमें मशरूम की खेती की जाती है और उसमें उन काफ़ी सफलता उनको मिली है उसी सिलसिले में हमारे साथ बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से शशि के ठाकुर जी का बहुत बहुत स्वागत है आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ मौका देने के लिए ताकि लोगों को मशरूम की महत्ता और इसके विषय में बता सको। शशि के ठाकुर जी मैं जानना चाहूँगा कि ये मशरूम है क्या चीज़ कैसे इसकी खेती की जाती है मशरूम एक फंगस है जी और इसकी खेती बहुत ही सहजता से अब की जा सकती है इसकी विशेषता ये है कि ये बहुत जल्दी गरीब को अमीर बना सकता है और रोगी को निरोग बना सकता है अभी जितने भी प्रमुख रोग हैं रिसर्च के बाद ये मान लिया गया कि मशरूम में ये क्षमता है इसमें एच डी एल प्रोटीन के प्रचुरता के कारण किसी भी बीमारी को ठीक करने का अद्भुत शक्ति है और पचास रुपए से इसकी खेती शुरू की जा सकती है और कोई भी व्यक्ति अपने घर में थोड़े से व्यवस्था में मशरूम की खेती करके और अपने को निरोगी बना सकता है और इनकम जनरेशन के लिए और गरीबों के विकास के लिए आर्थिक विकास के लिए इससे अच्छा दूसरा कोई चीज़ नहीं संभव है इसलिए कि 21 से 45 दिन में मशरूम का चार फ़सल आप ले सकते हैं और इन चार फसलों के बाद जो मशरूम के बैग का वेस्ट होता है उस वेस्ट को पशु चारा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं दूध देने वाले पशुओं का दूध दुगना हो सकता है और इसको आप वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं जो वर्मी कंपोस्ट के पैरामीटर में भी बहुत ही अच्छा हो सकता है तो गरीबों को हर तरह से फ़ायदा देने वाला ये मशरूम और अमीरों को निरोगी बनाने वाला ये मशरूम दुनिया में इसको एडॉप्ट करना अब बहुत आवश्यक है ताकि आप बाज़ार से प्राप्त किए गए खाद्य पदार्थों में खास करके साग सब्जियों से जो उसका पेस्टिसाइड है इंसेक्टिसाइड है उससे आप बच सकिए शशि जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया लेकिन इसकी खेती करने की जो विधि है काफ़ी लोग इसमें प्रयोग करते हैं सफल नहीं होता हो पाते हैं और कई बार न्यूज़पेपर में आता है कि अच्छी जो इनकम है उसके लिए आप मशरूम की खेती करें इस तरह के कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी दिए जाते हैं उसमें कई लोगों का कुछ मिस्टेक्स भी हो जाते हैं प्रॉपर ट्रेनिंग उनको नहीं मिलता है तो इस विषय में आपका क्या कहना है आ, मात्र दो घंटे में इसका पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है उस दो घंटे में अपने हाथ से मशरूम का बैग लगा के आप अपने आप को ज्ञानवर्धन करा के और मशरूम की खेती शुरू कर सकते हैं जहाँ तक मशरूम की खेती का सवाल है तो इसमें तीन चीज़ प्रमुख है जो सबसे पहला चीज़ है वो है नमी मेंटेन करना नमी अगर 75 से पचासी प्रतिशत तक आप मेंटेन कर लेते हैं तो मशरूम की खेती निश्चित आप बहुत अच्छा कर पाएंगे लेकिन ये 75 से पचासी परसेंट थ्रू आउट द क्लॉक 24 घंटे में पचहत्तर परसेंट से कम नमी ना हो इसका ध्यान रखना होगा और नमी बहुत साधारण तरीके से हम लोग बनाए रख सकते हैं थोड़ा सा बालू का प्रयोग करके सैंड का रेती का प्रयोग करके हम लोग नमी बनाने में बहुत आसानी से नमी बनाए रख सकते हैं दूसरा इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हाइजीन साफ सफाई आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो साफ सफाई हम अंदर की करते अपने अंदर की करते हैं, हैं मशरूम की खेती के लिए ये उस जगह की साफ सफाई और अपने हाथों का साफ सफाई और अपने शरीर की साफ़ सफाई अगर नहीं रखते हैं तो इसको हर वो चीज़ कष्ट पहुंचा सकता है जो आँख से नहीं दिखता है जो अति सूक्ष्म है तो साफ सफाई इसका दूसरा मूल मंत्र है और तीसरा मशरूम की खेती का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आप इसको बच्चे की तरह इसकी देखभाल करें और इसकी नमी और सफाई में कोई कमी नहीं आने दें तो नमी और सफाई में अगर कमी नहीं आएगी तो मशरूम आपको राज्य से भी अधिक धन दे सकता है अगर इन दोनों में चूक हुई तो उसका खामियाजा कभी भी ऐसा नहीं संभव है कि मशरूम के बैग से लागत का दुगना कम से कम आप ना निकाल लें एक बैग को लगाने में पंद्रह रुपया खर्च होता है और उस पंद्रह रुपये से 21 से 45 दिन में कम से कम डेढ़ सौ से पाँच सौ रुपये तक आप कमा सकते हैं जो शायद मेरी जानकारी और ज्ञान के अनुसार दूसरे किसी भी काम से संभव नहीं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे गाँव के लोग अगर किसान भाई इस बात को सुन रहे हैं तो उनके लिए ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से राजस्थान में ये नई बात हो सकती है या इस तरह की जो मशरूम की खेती है शायद बहुत कम देखने को मिलता है जैसे आपने कहा वो पटना में है आप कर रहे हैं और दूसरे जो संस्थाएं कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे तो हमारे राजस्थान के किसान भाइयों को ज़्यादा जानकारी मिलेगा और ये मशरूम की खेती करने का राजस्थान में कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम आप करते हैं या किसी संस्था के माध्यम से मिल सकता है राजस्थान में अगर ये प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए इच्छुक लोग आ, जुटें तो हम लोग बिहार से आके उनको प्रशिक्षण दे सकते हैं और इस प्रशिक्षण से सचमुच रोगी और गरीब दोनों बहुत ही फ़ायदे में रह सकते हैं इस मशरूम में क्षमता है ये दुनिया की किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है इसका एच प्रोटीन इम्यून सिस्टम को प्रतिरोधक क्षमता को इतना मज़बूत बना देता है कि जो बीमारी आपके शरीर में हो भी गई है यहाँ तक कि कैंसर भी अगर हो गई है तो उस ट्यूमर को भी ये छोटा बनाने लगेगा और शिष्ट बना के आप उसको निकाल सकते हैं <laughs> दूसरा मशरूम बहुत वैरायटी का है खाने योग्य मशरूम 128 तरह का अभी तक हम लोग पहचान कर पाए हैं <laughs> जिसमें हड्डी के रोगों के लिए एक अलग तरीके का मशरूम है अलग वेरायटी का मशरूम है हृदय रोगियों के लिए डाइबिटिक के लिए अलग मशरूम है गर्भवती महिलाओं को पूर्ण न्यूट्रिशन <laughs> देने के लिए एक अलग मशरूम का वेराइटी है और ये इन सारे वेराइटी के मशरूमों को आप उगा सकते हैं अपने घर में आसानी से पूरे साल पांच बैग से शुरू कीजिए और पहले अपना स्वास्थ्य लाभ कीजिए फिर बाद में दूसरे फिर बाद में दूसरों के लिए सोचिए चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी जानकारी है और इसके लिए जो प्रयास करना है आपको इसकी जो जानकारी है वो अच्छी तरह से लेना है एक तो सबसे पहली बात जैसे कि शशि जी ने बताया कि उसकी नमी जो है मॉइस्चर जो है वो आपको मेंटेन करना है और दूसरा साफ सफ़ाई अगर ये दो चीज़ें आप कर पाएँ अपने जगह पर जहाँ पर भी इन चीज़ों को लगाते हैं मशरूम की खेती वहाँ पर ये दो चीज़ों का अगर बहुत ही अच्छी तरह से आप ध्यान रखते हैं तो मुख्य रूप से आप जो है सफल बन सकते हैं इस मशरूम की खेती में और इसके जो बीजों के बारे में जानकारी जैसे कि एक बीज जो खाने लायक बीज हैं उसकी जानकारी वो दे रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि इस तरह की जो बीज हैं वो कहाँ उपलब्ध हैं या बनाने पड़ते हैं या कहाँ से मिल सकते हैं उसके बारे में जान जैसे इस देश में मशरूम का जो सबसे बड़ा सेंटर है वो सोलन में हिमाचल प्रदेश में सोलन में मशरूम रिसर्च सेंटर है वहाँ बहुत वेराइटी के मशरूम का बीज उपलब्ध है हमारे सेंटर पर भी बहुत तरह के मशरूम का सात तरह के मशरूम के का बीज उपलब्ध है मशरूम के बीज को स्पॉन कहते हैं और स्पॉन बनाना बहुत आसान काम है यहाँ राजस्थान में मशरूम स्पॉन सेंटर्स अगर हर ब्लॉक में बना दिया जाए तो किसानों को कहीं भी जाने आने की आवश्यकता नहीं होगी और मशरूम की खेती आराम से की जा सकती है तो मॉडल प्रोजेक्ट में पायलट प्रोजेक्ट के लिए एक छोटा टिश्यू कल्चर लैब जिसमें मशरूम का बीज तो बना ही सकते हैं पौधे भी बना सकते हैं एक पौधे से एक पौधे के एक टिश्यू से लाखों पौधा बनाया जा सकता है इसकी आवश्यकता राजस्थान को सबसे अधिक है तो यहाँ एक टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना हम लोग तो यही चाहेंगे कि मधुवन रेडियो के कैंपस से ही शुरू किया जाए और दूसरी बात यह भी कहना चाहेंगे कि अध्यात्म से ज्ञान होता है ज्ञान से संस्कार होता है संस्कार से ऊर्जा बढ़ती है उस ऊर्जा के बढ़ने के बाद सही ज्ञान का इस्तेमाल करके धन अर्जन बहुत आवश्यक चीज़ है और वो धन अर्जन मशरूम से आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर राजस्थान में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और एक पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से किसी भी संस्था के साथ जुड़ कर भी कर सकते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा एक लेबोटरी के बारे में बात कर रहे थे सर मुझे लगता है कि अगर उसकी शुरुआत हो जाए तो आगे जो है साइकिल जो है वो शुरू हो सकता है और सभी किसान भाइयों को जिनको भी इस इन चीजों में जैसे कि नई चीज करने की जो इच्छा होती है क्रिएटिव किसान जो है उनके लिए काफी लाभदायक होगा चलिए और भी बहुत सारी बातें करेंगे सबसे लेकिन अभी लेते लौटते हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन पॉइंट फोर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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है किसान भाई बहनों हम बात कर रहे हैं शशि खे ठाकुर जी से जिन्होंने हमें अभी बताया कि मशरूम की खेती कैसे की जाती है और उसके लिए आपको दो घंटे का एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना होगा और उसके बाद आप इसकी, इसकी खेती कर सकते हैं बहुत ही सहज और बहुत ही सिंपल है दो बातों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए दो बातों की आपको अच्छी तरह से समझ होनी चाहिए और उन चीज़ों को आप करते जाएंगे जैसे कि नमी और फिर सफ़ाई ये दो चीज़ अगर आप इनके खेती में इस चीज़ को करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा सफलता मिल सकती है फिलहाल इसकी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो आप अपने केवी के कृषि विज्ञान केंद्र के, के माध्यम से भी ले सकते हैं वहाँ पर आप अपने जो अधिकारी हैं उनसे बात करके इस तरह का ट्रेनिंग आयोजन हो सकता है तो आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं चलिए आगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे हम शशि खे जी से मैं आपकी संस्था के बारे में जानना चाहूँगा कि आपने इस संस्था को कैसे बनाया हमारी संस्था का नाम है स्पष्टवादी सहयोगी मैत्री संघ इस संस्था को बनाने के पीछे उद्देश्य ये था कि समाज में स्पष्ट बोलना सहयोग की भावना रखना और मैत्री का भाव रखते हुए एक दूसरे को आगे बढ़ाने का कोशिश करना इसकी कमी को देखते हुए इस संस्था का स्थापना हम लोगों ने किया इसके बाद इस संस्था से जुड़ने वाले और आने वाले लोग का पहला प्रश्न ये होता था बेरोजगारों का कि आप मुझे कोई रोज़गार बताएं जिससे हम धन अर्जन कर सकें और मेरे पास पैसा नहीं <laughs> तो बहुत रिसर्च करने के बाद बहुत जगहों पर जाने के बाद बहुत लोगों से मिलने के बाद दो तीन देशों में घूमने के बाद कहीं मशरूम दिखा और ट्रेन में चलते फिरते एक वैज्ञानिक मिल गए जो हमारा ज्ञान वर्धन कर पाए डॉक्टर एम एस आलम जो सीएसआईआर के वैज्ञानिक थे उनसे जब हमने अपने संस्था में होने वाले प्रश्नों का उत्तर मांगा तो वो वैज्ञानिक महोदय एक शब्द बोले मशरूम अच्छा अच्छा फिर उन्होंने बताया कि मशरूम की खेती अगर आप सिखाएँ किसानों को और बेरोज़गारों को तो 50 रुपये से उसकी खेती शुरू की जा सकती है और उस 50 रुपये को अगर रिवॉल्व किया जाए और उसके पैसे को फिर चार पांच साइकिल में मल्टीप्लाई कर दिया जाए आधे पैसे को अपने इस्तेमाल के लिए खर्च कर लें और आधा पैसा फिर उसमें लगाते चले जाएँ तो वो दो साल में अमीर हो जाएंगे इस पर पाँच साल तक अथक प्रयास करने के बाद उसका पूरा इकोनॉमिक्स जब हम लोगों ने निकाला तो ये देखा कि ये बिल्कुल सही बात है तो ये समझ में आ गया कि गरीब को अमीर बनाने के लिए और मशरूम के पौष्टिकता को देखते हुए उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू देखते हुए अमीर को निरोग बनाने के लिए इसलिए कि शारीरिक श्रम से वो दूर रहते हैं और रोगी हो जाते हैं तो उनको निरोग बनाने के लिए मशरूम से अच्छी दूसरी कोई चीज़ नहीं है इसमें फैट न के बराबर है प्रोटीन प्रचुर मात्रा में है और बहुत सारा मिनरल और विटामिन है जिससे कि मशरूम अपनी उपयोगिता पूरे विश्व में सिद्ध कर रहा है पूरे विश्व के लोग मशरूम की उपयोगिता को मान गए हैं और इसको अपने खाने में डाल लिए हैं जहाँ तक हमारे पड़ोसी देश का सवाल है भूटान तो भूटान का नेशनल फूड मशरूम है और उनके खाने में मशरूम प्रमुखता से पाया जाता है चाइनीज़ जैपनीज सारे विकसित देश जो तेज़ी से विकास कर रहे हैं वो मशरूम का सेवन करते हैं इसमें अद्भुत क्षमता है और इसका उपयोग आपके लिए बहुत आवश्यक है तो पहले उगाइए और खाइए डॉक्टर और दवा का खर्च बचाइए और उसके बाद इसको बड़े पैमाने पर खेती कीजिए तो इससे भरपूर धन कमाइए और उस धन का फिर उपयोग मधुबन रेडियो के साथ मिलकर <laughs> और ब्रह्मकुमारी संस्था के साथ इनके साथ गरीबों के उत्थान में लगाइए शिश्री जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से ये प्रोसेस है और किस तरह से आपको ये जानकारी मिली और इन चीजों को आप जानने के बाद काफी रिसर्च करने के बाद काफी चिंतन करने के बाद आपके पास ये चीज आई और इसका आपने सफल प्रयोग किया अब तक आपने 18000 किसानों को इसके बारे में बताया है लेकिन उसमें से 2600 लोग इसका रेगुलर उपयोग कर रहे हैं बाकी 18000 लोगों को ट्रेनिंग दिया गया था तो कहने का भाव ये है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ट्रेनिंग तो काफ़ी लोग ले, ले जा ले जाते हैं लेकिन कुछ चीज़ों को वो नहीं कर पाते हैं तो वैसे तो स्कूल में भी सभी बच्चे पढ़ते हैं लेकिन पास सब हो जाते हैं ऐसी बात नहीं है बिल्कुल उसी तरह की चीज़ें हैं कि हम लोग हर चीज़ का जानकारी तो हमारे पास है लेकिन कहीं पर हम सफल होते हैं कहीं पर असफल होते हैं वो तो विधि विधान बना हुआ है लेकिन अच्छी चीज़ों को जानना और उसको करना ये हमारा परम करते होना चाहिए अच्छी चीज़ों की जानकारी हमारे पास हो तो हम अच्छा काम कर सकते हैं तो चलिए आप जैसे कि एडवोकेट भी हैं तो ये काम कैसे कर सकते ये दोनों चीजें कैसे करते जब हैं जब एडवोकेसी पढ़ने के बाद लॉ पढ़ने के बाद कोर्ट ज्वाइन किए तो सबसे अधिक तंगी पैसों की होती थी अच्छा अच्छा <laughs> और तब तक मशरूम की खेती का ज्ञान प्राप्त कर चुके थे हाँ। गरीबों के उत्थान का भी काम शुरू कर चुके थे रोगियों के निदान का भी ध्यान हमारे ऊपर था लेकिन सबसे पहले तो अपने घर और अपने पेट को चलाने का ध्यान था उस ध्यान में जब मशरूम की खेती एक बार शुरू कर दिए तो आज तक कभी पैसे की अभाव इस मशरूम देवता ने नहीं होने दिया और बताइए आपका जो अनुभव है इस क्षेत्र में इसमें क्या हमको मेन चीज़ देखनी होती है प्रमुखता से इसमें एक ही चीज़ है कोई भी व्यक्ति जो दिखने में सिर्फ इंसान नहीं हो वो इंसान होगी और इंसान का पहला गुण जो हमारे समझ से आ, मुझे समझ में आता है वो है सेल्फ डिसिप्लिन तो जो डिसिप्लिन व्यक्ति है वो हंड्रेड परसेंट मशरूम में सक्सेसफुल होगा जो डिसिप्लिन नहीं है वो हाइजीन का ख्याल नहीं रखेगा वो नमी का ख्याल नहीं रखेगा वो समय का ख्याल नहीं रखेगा तो सेल्फ डिसिप्लिन इसका मूल मंत्र है उसी के साथ कनेक्टेड है मॉइस्चर एंड हाइजीन सफाई शुद्धता और नमी नमी यही मशरूम का मूल मंत्र है तीन मंत्र अगर याद रखें और आप समझते हैं कि आप सिर्फ इंसान दिखने में नहीं इंसानी गुणों से भी भरपूर हैं। सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर है तभी आप मशरूम की खेती शुरू कीजिए अन्यथा मशरूम <laughs> नहीं उगा पाइएगा वर्मी कंपोस्ट ही आप बना पाइए <laughs> यानी दोनों फायदा है अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो मशरूम के बजाय वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं जो आपकी खेती के लिए ज्यादा उपयोगी हो निश्चित इसलिए किसी भी हाल में ये आपको कोई आर्थिक नुकसान नहीं देने जा रहा है मशरूम अगर आप उसके साथ गलती करते हैं फिर भी फिर भी वो आपको सहयोग देगा वर्मी कंपोस्ट के रूप में निश्चित और मशरूम की खेती आप ये समझें कि मैं बिहार का रहने वाला हूं और बिहार से ज़्यादा इसका विकास नागालैंड में कर पाया हूं <laughs> तो उसी तरह से मुझे लगता है कि बिहार से ज्यादा आपके राजस्थान में, में जरूर इसका विकास होगा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे आशा है कि आने वाले समय में राजस्थान में भी हमारे किसान भाई मशरूम की खेती करेंगे और बहुत अच्छा आ, उसको मेंटेन करेंगे उसकी सही जो मायने हैं जैसे कि सर बता रहे थे अनुशासन सफाई और नमी ये तीन चीज़ें अगर आप कर पाते हैं तो आप इसका सफल खेती कर सकते हैं और सफल किसान भी बन सकते हैं चलिए और जाते जाते मैं कहूंगा हमारे किसान भाइयों को या ग्रामवासियों के लिए एक मैसेज जरूर दें अध्यात्म और मशरूम एक दूसरे के पूरक हैं ये दोनों काम अगर एक साथ आप शुरू किए तो आपके विकास को स्वयं भगवान भी आशीर्वाद दे आगे बढ़ा देंगे क्या बात है क्या बात है चलिए शशि खे ठाकुर जी बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही अच्छी एक अनुभवी जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दिया आ, बहुत सारे हमारे जो आसपास में जब हम लोग स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते थे उस समय ये सारी चीज़ें हमारे पास थीं लेकिन बाद में इन चीज़ों का फिर वापस कोई जिक्र नहीं किया लेकिन आप अभी मिले तो फिर से मेरे सामने वो सारी चीज़ें रिवर्स हो गई बहुत ही अच्छा लगा और इसका जो मेन थीम आपने बताया वो मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा मशरूम की खेती अगर आप किसान भाई करना चाहते हैं तो इसकी ट्रेनिंग आवश्यक है और ट्रेनिंग के साथ साथ आप तीन चीज़ों का ध्यान रखिए एक तो अनुशासन डिसिप्लिन जिसको कहेंगे और साथ ही साथ नमी और सफाई अगर इन तीन चीज़ों को आप मेंटेन करते हैं और समय के साथ उसके ऊपर देखरेख करना एक बच्चे की तरह हर पौधे को हम लोग जब भी लगाते हैं तो एक बच्चे की तरह उसको देखरेख करेंगे तो वो बहुत ही अच्छी तरह से समय पर और बहुत जल्दी अच्छी तरह से फलीभूत होगा वैसे ही मशरूम की खेती के लिए भी एक अच्छे अपने बच्चे की तरह उसको देखते रहिए तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे ये मैं आशा करता हूँ और आज हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए शशि के ठाकुर जी का बहुत बहुत फिर से एक बार शुक्रिया बुलाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया और भविष्य में भी जब भी इच्छा हो जरूर बुलाइए जरूर जरूर जरूर आएंगे बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया तो किसान भाई बहनों आपके लिए ये जानकारी आज का ये कार्यक्रम में जानकारी हमने दी है मशरूम की खेती तो ये आपको कैसे लगा इसके लिए आप ज़रूर हमें मैसेज कर सकते हैं फ़ोन करके भी अपनी बात दिल की रिकॉर्ड करवा सकते हैं फ़ोन करने के लिए चौरानवे चौदह सत्रह तीस तीस ये नंबर नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए चौरानबे चौदह सत्रह तीस तीस इस नंबर पे कॉल करके आप अपना नाम बता के बता सकते हैं कि आज का ये कार्यक्रम हमें काफ़ी अच्छा लगा दूसरा आप मैसेज करना जानते हैं तो मैसेज भी कर सकते हैं उसके नंबर लिख लीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप अपने नाम के साथ में मैसेज कर सकते हैं कि आपको आज का ये कार्यक्रम मशरूम की खेती के बारे में जो जानकारी दी वो कैसे लगे या फिर ये दोनों चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं तो पोस्टकार्ड के जरिए भी हमें बेच सकते हैं अपनी बात दिल की लिख कर आपको आज का ये कार्यक्रम कैसे लगा उसके लिए पता नोट कीजिए रेडियो मधुबन भवन शांतिवन आबरोड दानवाओ तीन शून्य सात पाँच एक शून्य राजस्थान तो चलिए पता नोट कर लिए होंगे आपने और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने खत या मैसेज या फ़ोन कॉल करके अपने दिल की बात रिकॉर्ड करेंगे और आपको आगे किस तरह के कार्यक्रम चाहिए उसके बारे में भी बता सकते हैं तो चलिए आप किसान भाई बहनों अच्छी खेती करे सफल किसान बने इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और शशि खे ठाकुर जी को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कर शुरू दास खत्म ये मंजिले है कौन सी नवो समझ सकी नजीब दासता हहा शुरू कहा खत्म ये मंजिल है कौन सी नवो समझ न हम ये रोशनी के साथ क्यू थ उठा चिराग उठे ये रोशनी के साथ ही क्यों उठा चिराग उठे ये ख्वाब देखती हूं मैं कि जग पड़ी हूं ख्वाब से अजीब है ये कहा शर् कहा खत्म ये मंजिले कौन सी न वो समझ सके न हम किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे किसी का प्यार लेके तुम